भगवान श्री कल आपने कहा कि क्रोधा आदि भावों को दूसरे पर निकालें, लेकिन ध्यान न पर जब दलित काम ऊर्जा बाहर फूट पड़ेगी तो उसके रेशन के लिए तो दूसरा आवश्यक ही है और यह काम ऊर्जा जब भयंकर झंझावात की तरह आदि गुरु में प्रकट होती है तो न तो नियंत्रण काम कहता है और न साक्षी भाव वह तो अभिव्यक्ति ही मांगती है लेकिन काम के साथ हमारे पास नैदेक मूल्य जुड़े हुए हैं तो इस काम ऊर्जा की अभिव्यक्ति के लिए यदि विद्यमान पति या पत्नी में पर्याप्त गहराई न हो तो, तो क्या करे और क्या बहुत सी विजय चाहे क्रोध हो चाहे काम या अन्य कोई संवेक दूसरे की जरूरत अनिवार्य नहीं और दूसरे से बंधकर जो भी वेग निकलेगा उससे श्रृंखला निर्मित होगी क्रोध आया और किसी पर आपने क्रोध प्रकट किया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 एक श्रृंखला बना रहा हूँ दूसरा भी मनुष्य है मेरे ही जैसा कमजोर उसमें प्रतिक्रियाएं पैदा होंगी दूसरा आकाश जैसा तो नहीं कि तुम्हें आत्मलीन कर लेगा आत्मसात कर लेगा और प्रत्युतर न देगा दूसरे में तो प्रतिगुंज होगी फिर तुम में प्रतिगुंज की प्रतिगुंज होगी और फिर ये सिलसिला जारी रहेगा जन्मों जन्मों से यही तुमने किया न मालूम कितने जान तुमने अपने चारों तरफ खड़े कर लिए कितने लोगों पर क्रोध किया है न मालूम कितने लोगों से लोभ किया है न मालूम कितने लोगों से मोह और काम के संबंध निर्मित किए उन सबका बोझ तुम दो रहे है इस बोझ के बाहर जाने का कल एक ही उपाय है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 क्रोध भी दूसरे की मांग करता है इसलिए मैंने तुम्हें तकिया दिया वो सिर्फ सहारा है जल्दी ही उसे भी छोड़ देना है क्योंकि वो भी दूसरा बन जाता है, पर प्राथमिक रूप से उचित है उपयोगी अगर तुम तकिय पर क्रोध वास्तविक रूप से कर सकते हो तो कोई भी कारण नहीं कि तकिये पर तुम प्रेम क्यों वास्तविक रूप से नहीं कर सकते अगर तकिये पर तुम नाराज हो सकते हो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 तब दूसरे का हड्डी मांस मज्जा ही तुम्हारे हाथ में आती है वो कुछ तकियत से ज्यादा मूल्यवान नहीं आखिर हड्डी, या या मांस, से कैसे ज़्यादा मूल्यवान हो सकती है बस तुम्हारा ख्याल है कि दूसरा मौजूद है इसलिए तुम अपने प्रेम को विस्तीन कर पाते हो जब तुम किसी आदमी के सिर से चोट करते हो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 उससे तुम्हें प्रेम करने में सुविधा पड़ेगी क्योंकि प्रतिउत्तर जगाएगा प्रतिउत्तर उत्तर उत्तेजित करेगा और श्रृंखला निर्मित हो जाएगी तकिए के साथ कठिनाई ये है कि तुम अकेले हो तकिया कोई उत्तर न देगा सब कुछ तुम्हें ही निर्मित करना पड़ेगा लेकिन ये प्राथमिक कठिनाई सभी वेगो में होगी काम हो क्रोध हो या कोई भी वेग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 संस्कार की है अर्चने ऐसी हैं कि बचपन से कुछ बातें सिखाई गई और वो बाधा डालेंगी जैसे पुरुष है अगर कामवासना वासना तकीय पर प्रकट करे तो यह भी हो सकता है कि उसका वीर स्खलित हो जाए तो भय और भय बचपन से सिखाया गया है कि वीर की एक बूंद भी स्खलित हो जाए तो महागर्भ में गिर स्वयं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 कोई आसानी से चार हजार बार संभोग कर सकता है प्रत्येक संभोग में कोई एक करोड़ से लेकर दस करोड़ तक वीरियाणु स्खलित होते एक शरीर के भीतर इतने वीरियाणु हैं कि अगर प्रत्येक वीर अणु गर्भस्थ हो जाए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 हमें यहाँ हैरानी होती पश्चिम में हम सुनते हैं कोई नब्बे वर्ष का व्यक्ति शादी कर रहा है हमें बहुत हैरानी होती है शादी का क्या प्रयोजन है अब लेकिन पश्चिम में नब्बे वर्ष का बूढ़ा भी संभव कर सकता है और करने का कारण सिर्फ ये है कि वीर के संबंध में सारी धारणा बदल गई है और वैज्ञानिक धारणा सच्चाई के ज्यादा करीब जीवन के सभी अंगों में यह बात सच है कि उनका तुम उपयोग करो तो वो सक्षम रहते हैं। एक आदमी चलता रहे बुढ़ापे तक चलता रहे तो पैर मजबूत रहते हैं। चलना बंद कर दे पैर कमजोर हो जाते हैं। एक आदमी मस्तिष्क का उपयोग करता रहे आखिरी क्षण तक तो मस्तिष्क ताजा रहता है। उपयोग बंद कर दे मस्तिष्क जड़ हो जाते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 उसका रो रो संभोग में समर्थ हो गया है आपकी केवल जनिन्द्रीय संभोग में समर्थ है इस संबंध में एक बात समझ लेनी जरूरी कभी ख्याल भी नहीं आया होगा हमने शिव की प्रतिमा शिवलिंग निर्मित की शिव जैसे पूरे के पूरे लिंग है इसका मतलब यह होता है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 ये जन्मिंद्री और जन्मिंद्री का मिलना नहीं अब यह अस्तित्व और अस्तित्व का मिलना है शिव का शिवलिंग हमने निर्मित करके जगत को एक ऐसी धारणा दी है जिसका हिसाब लगाना मुश्किल लेकिन हिंदू भी ये अर्थ नहीं करेगा अर्थ बिल्कुल साफ है अंधे हम थे हम इतने भयभीत है कि हम ये अर्थ ही नहीं करेंगे हम तो छिपाने की कोशिश करते पश्चिम में बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ गुस्ताव जुंग वो भारत आया यात्रा पर तो वो पूरी कोणार्क खजुराहो के मंदिर देखने गया जब वो कोणार्क के मंदिर को देखने गया तो जो पंडित उसे मंदिर दिखा रहा था वो बड़ा बेचैन परेशान था क्योंकि जगह जगह नग्न मैथुन की प्रतिमाएं और बहुत गिलती अपराधी अनुभव कर रहा था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 कि ये हमारा धर्म है, हमारा दर्शन ये तो कुछ विकृत मस्तिष्कों का उपद्रव है जुंग ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मैं हैरान हुआ कि इतनी महत्वपूर्ण प्रतिमाए और इतनी गहरी गई प्रतिमाए लेकिन आज के हिंदू की ये दृष्टि हिंदू भी कमजोर हो गया है। शिवलिंग का अर्थ है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 उस भय के कारण तुम्हें एकांत में प्रेम बड़ा मुझसे मालूम पड़ेगा लेकिन मैं तुमसे कहता हूं भय छोड़ो और जैसा तुमने क्रोध तक पर प्रकट किया है वैसा ही तुम प्रेम पर प्रकट करो जो भी परिणाम हो परिणामों की फिक्र जल्दी मत करो ये हो भी सकता है कि प्राथमिक चरणों में तुम इतने उत्तेजित हो जाओ कि मेरी स्खलन हो जाए उस स्खलन को तुम परमात्मा के चरणों में समर्पण ही समझना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 शक्ति जब तुम्हारे भीतर दौड़ती है प्रगाढ़ता प्रगा एक तूफान बन जाते हो शक्ति के तुमने एक ज्वार आता है लेकिन ये ज्वार तुम उलझ के फेंक नहीं देते ये ज्वार एक नृत्य बन के तुम नहीं लीन हो जाता इस फर्क को ठीक से समझ ले एक तो साधारण जीवन का ढंग है जिसको हम भोग कहते वो ढंग ये है कि तुमने एक ज्वार आता है वो ज्वार भी जैसे चाय की प्याली में आया तूफान क्योंकि लोकल है जन से संबंधित है तो सारे शरीर में जो भी तरंगें उठती हैं वो पे केंद्रित हो जाती है एक दो चुग जाता है ज्वार एक हवा आई तुम तो आंदोलित हुए जनइंद्री ने सारी ऊर्जा को लेकर निष्कासित कर दिया जैसे फुगे से हवा निकल गई तो मुर्दा पड़ गए सो गए ये जो क्षण के लिए ज्वार आना और खो जाना है इसको तुमने भोग समझा है ये तो भोग का आभासा भी नहीं है भोग की तंत्र की जो व्याख्या है वो है तुम्हारा पूरा शरीर ज्वार से भर जाए रूह रूह तरंगित हो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 तो मैं जो कह रहा हूं वो खतरे से भरा है क्योंकि उसने परम आनंद का द्वार भी छिपा है ये भी हो सकता है कि तुम्हारा ये एकांत में प्रेम और काम की वृत्ति में भरना सिर्फ हस्त मैथन जैसी चीज बन जाए मैस्पिरेशन बन जाए तब तुम खतरे में पड़ गए ये वो खतरा है उसी खतरे से समाज ने डरा डरा कि तुम्हें इस हालत में ला दिया है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 लेकिन हमने अर्धनारीश्वर की प्रतिमा में आज से कम से कम 50 हजार साल पहले इस धारणा को स्थापित कर दिया और ये धारणा हमने कोई बायोलॉजी जीव शास्त्र के आधार पर नहीं खोजी ये हमने खोजी योगी के अनुभव के आधार पर क्योंकि तो जब योगी भीतर लीन होता है तब वो पाता है कि मैं दोनों हूँ प्रकृति भी और पुरुष भी मुझ में दोनों मिल रहे हैं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 जुड़वा तभी अर्थ होता है, वो जुड़े थे, नारी थे। लेकिन इससे बड़ी होती थी, काम दाम, दोनों को साथ जाना पड़ता दो शरीर सांस धोने पड़ते तो उन्होंने प्रार्थना की कि हमें अलग अलग कर दें, सुविधा रहेगी सुविधा की दृष्टि से परमात्मा ने उन्हें अलग अलग कर दिया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 द्वैत खो गया अद्वैत पैदा हो गया आलिंगन अद्वैत है दो मिल जाते और एक बचता है बाहर की स्त्री से ऐसा कभी भी नहीं दो बने सदेगा क्षण भर को भूलेंगे भी दूसरे को तो क्षण भर बाद फिर याद आ जाएगी संभोग के क्षण में भी आप आप में पत्नी पत्नी हैं, मिलते हैं कहीं छूते हैं लेकिन मिल नहीं पाते इसलिए सभी संभोग के पीछे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 वो मल विसर्जन है सिर गोल है वहां संग्रहित करना है जन्द्री विसर्जन है वह नुकीलांगलिए जनिंद्री में प्रदर्शनी ने एक व्यवस्था की कि जब आप काम वासना से भर जाएं, तब जनिंद्री उभार में आ जाए और पूरी तरह नुकीली हो जाए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 उसको भी परमात्मा का है परमात्मा को दिया कंजूस मत बने और बीच में रुकावट मत डाले भी मत। मेरा है क्या आज नहीं कल ये शरीर तो छूट जाएगा इस शरीर के साथ इसका वीर भी छूट उसको कहां जाएगा उसको ले जाइएगा ये बड़े मजे की बात है कि तथा कथित साधु सन्यासी समझाते हैं धन इकट्ठा मत करो क्योंकि यही छूट जाएगा लेकिन वीर इकट्ठा करो वीर कहा ले जाओगे वो भी यही छूट जाएगा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 और ध्यान रहे भोजन और काम वासना दोनों जुड़े हैं। भोजन तुम्हारे व्यक्तित्व के लिए जरूरी व्यक्ति के और काम वासना समाज के अस्तित्व के लिए जरूरी काम वासना इस तरह का भोजन है समाज का भोजन और वो व्यक्ति का भोजन है दोनों बातों पर पति निर्भर है इसलिए बड़े से बड़ा पति चाहे वो नेपोलियन क्यों न हो घर लौट के दब्बू हो जाता है नेपोलियन भी जोसेफन से ऐसा डरता है जिससे कोई पति अपनी पत्नी से डरता है वो सब बहादुरी युद्ध का मैदान वो सब खो जाता है क्योंकि यहाँ किसी पर निर्भर है कुछ जोसेफन से चाहिए जो कि वो इनकार कर सकती ही अपने शरीर का सौदा करती हैं ऐसा आप मत सोचना पत्नियां भी करती क्योंकि ये सौदा हुआ की इतनी बातों के लिए राजीव हो जाओ तो शरीर मिल सकता है नहीं तो नहीं मिल सकता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 हम क्या सकते हैं? फिर भी आपने प्रश्न आपनेश्न पूछ भला तुम ना सको पूछना भला कठिन मालूम पड़ता हो लेकिन मन तुम्हारे पास जो है उसमें सिवाय प्रश्नों के और कुछ लग नहीं सकता ये रेचन है तुम्हारा तुमसे कहता हूं पूछो ताकि तुम्हारा रेचन हो जाए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 तो ये भी हो सकता है संकोच शिष्टाचार वस्तु मुझसे न पूछो या इस लोग क्या कहेंगे कि प्रश्न छोटा सा है पूछने जैसा नहीं कि प्रश्न है, असंगत है शोभा ने देता कि प्रश्न पूछने से ऐसा लगता है कि तुम इतने अज्ञानी हो कि अभी ये प्रश्न भी तुम्हारा हल नहीं हुआ इन सब भय के कारण तुम पूछते नहीं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 ये मत सोचना कि तुम्हारे पूछने से मैं जो उत्तर दूंगा वो उत्तर तुम्हें प्राप्त करेगा वो नहीं होने वाला मेरे उत्तर से तुम्हारा प्रश्न समाप्त हो जाएगा ये भी नहीं होने वाला मेरा उत्तर तुमने और हजार प्रश्न पैदा करेगा इसलिए उत्तर देते फिर मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ दे क्योंकि उसने और प्रश्न पैदा कर दिए जितनी देर मैंने उत्तर दिए उतनी देर तुमने हजार प्रश्न तैयार कर लिए होंगे